हेरेट टबमैन ध्रुव तारे की ओर बढ़े वायलेट फाइंडली हेरेट टबमैन 1820 से 1913 तक जीवित रही हेरेट टबमैन सिर्फ पांच फीट ऊंची थी वो पढ़ लिख नहीं सकती थी फिर भी उन्होंने सैकड़ों अफ्रीकी अमेरिकियों की स्वतंत्र जीवन जीने में मदद की इस अद्भुत महिला का जीवन वाकई में विलक्षण था हेरियड कब पैदा हुई उसे वो साल पक्की तरह पता नहीं था तब गुलामों का जन्मदिन लिखा नहीं जाता था अफ्रीका में लोगों को उनके घरों से जबरदस्ती लाया गया था और उन्हें अमेरिका में गुलाम बनाने के लिए मजबूर किया गया था हैरियड टबमन का जन्म 1820 के आसपास मेरीलैंड में हुआ उन दिनों दक्षिण में कुछ लोगों के पास गुलाम थे हैरियड भी एक गुलाम थी उसके माता पिता भाई और बहनें सभी गुलाम थे गुलामों के मालिक गोरे लोग थे गुलाम खाना पकाते बनाते खेतों में काम करते और जो कुछ भी उनके मालिक कहते वो काम करते थे दासों को कोई वेतन नहीं मिलता था उन्हें किसी भी समय उनके परिवार से दूर किसी और मालिक को बेचा जा सकता था जब हैरियड छोटी बच्ची थी तो उसके पास केवल एक पोशाक थी और कोई जूते नहीं थे हेरेट और उसका परिवार एक गंदे फर्श वाले लॉक केबिन में रहते थे। उनका छोटा सा घर उनके मालिक के बड़े खेत की जमीन पर था। हेरेट कभी स्कूल नहीं गई। उसने बचपन से ही बड़ों की तरह काम किया। उसने गोरे परिवार के बच्चों की देखभाल की और उनके घर की सफाई की उसके बाद वो खेत में काम करती थी पानी ढोती थी और लकड़ी काटती थी हैरेड बहुत मजबूत थी एक दिन सुबह एक गुलाम भाग गया गोरे मालिक ने गुलाम को रोकने के लिए उस पर भारी वस्तु फेंकी हेरेट रास्ते में थी, इसलिए वो भारी चीज हेरेट के सिर पर आकर लगी फिर वो बुरी तरह घायल हुई और बहुत बीमार पड़ गई हेरेट की मां ने उसकी बहुत देखभाल की लेकिन चोट हेरेट के सिर पर एक बड़ा निशान छोड़ गई इस अनुभव के बाद हेरेट ने खुद भागने का फैसला लिया है चमकीले ध्रुव तारे का पीछा किया तारे ने उसे उत्तरी राज्यों का रास्ता दिखाया वो दिन अठारह में आए शाम के समय आसमान में अंधेरा हुआ लेकिन किसी ने हैरेट को जंगल में घुसते हुए नहीं देखा वो उत्तरी राज्यों की ओर चल पड़ी जहाँ कोई गुलामी नहीं थी कभी कभी गुलाम अंडरग्राउंड रेलमार्ग पर यात्रा करते समय विशेष घरों में छिपते थे अंडरग्राउंड रेलमार्ग ने रास्ते में हेरेट की मदद की यह ट्रेनों की पटरी वाला रेलमार्ग नहीं था यह एक ऐसा तरीका था जिससे गुलाम भाग आजाद हो सकते थे लोग चुपके से गुलामों को अपने घरों में छिपाते थे उन्हें खाना खिलाते थे और उन्हें आगे का रास्ता बताते थे हैरियड की यात्रा लंबी ठंडी और खतरनाक थी जंगल बहुत मालिक नहीं था अब कोई उसे आदेश नहीं दे सकता था अंडरग्राउंड रेलमार्ग पर भागे लोगों को यात्री कहा जाता था हेरिड को एक होटल में नौकरी मिली हैरियड ने जो भी पैसा कमाया उसे उसने दूसरे गुलामों को भागने में भगाने में इस्तेमाल किया अपने जीवन काल में उसने दक्षिण की कई यात्राएं की इस प्रकार उसने तेरह तीन सौ से अधिक गुलामों को आज़ादी दिलाई हैरेड जैसे लोग जो अंडरग्राउंड रेलमार्क पर गुलामों को यात्रा करने में मदद करते थे उन्हें कंडक्टर कहा जाता था गुलामों के मालिकों ने हैरेड को पकड़ने के लिए बहुत बड़ा इनाम रखा लेकिन वो होशियार महिला कभी पकड़ी नहीं गई मैं आठ साल तक अंडरग्राउंड रेल पर एक कंडक्टर रही उसने कहा और मैंने कभी एक भी यात्री नहीं खोया हेरेट ने युद्ध में घायल हुए सैनिकों की देखभाल भी की हेरियड ने अन्य तरीकों से भी गुलामी से लड़ाई लड़ी गृह के दौरान उसने दक्षिण में जासूसी करके उत्तर की मदद की उसने एक नर्स के रूप में भी काम किया 1865 में हेरेट का सबसे बड़ा सपना तब सच हुआ जब अंत में गुलामी समाप्त हुई तिरानवे वर्ष की आयु में हेरेट की मृत्यु हुई लेकिन उसकी वीरता अभी भी ध्रुव तारी की तरह चमकती है